ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवा ओं नमो भगवते वासुदेवा हमारा परम गुरुदेव शिल भक्ति सिद्धांत सस्वर को इस कुरुक्षेत्र चीर्थ में कही आए हैं और इसके बारे में अभी श्री भक्ति सिद्धांत भाई भाव जो तो एक अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तक है उसका अनुवाद हम अभी सुनेंगे या यू कैन जस्ट एक्चुअली यू कैन जो सही केम हियर अ फ्यू टाइम्स और स्पेशली ब्रह्म एंड found it the vyas gori math and that one narration of shri dharma maharaj is and then you can leave it at that kahiba ya he he oh yahan par shri vyas gori math jisme hum darshan kiya hai waha par stapan kiya hai और वहाु पर गुरु गोरंगा श्री गुरु विनोद राम जीव की सेवा स्थापन किया है और यहाँ पर उन्होंने तीन बार प्रदार्शनी आस्तिक प्रदर्शने का प्रबंध किया है प्रदर्शन जायगा में प्रदर्शित थे और सावा सर्वप्रथम यहा कुरुक्षेत्र में था और दूसरी बार एक सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य जिसमें लाख लाखों यात्री आए थे और अंतिम प्रदर्शनी इनका जीवन का समय या लीलाविलास कर समय फाकाठ्य का समय प्रथम अंतिम और एक बार भी यहां पर कुरुक्षेत्र में उन्होंने प्रदर्शनी का प्रबंध किया है और कुरुक्षेत्र के बारे में इनकी एक अद्भुत कथा थी जिसके बारे में हम अभी सुनेंगे दूसरे दूसरे खंड के से निश्चित है श्रीघर महाराज ठाकुर के प्रमुख ठाकुर के गुरु से अपने आग्रम और उदाहपुर में प्रचार का वोरण किया गया है श्रीघर महाराज एक समय वे मठ रक्षक थे जो इसको में हम टेंपल प्रेसिडेंट बोलते वे मठ रक्षक थे और आपको कुरुक्षेत्र में एक आध्यात्मिक आपसी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बारे वाले सूर्य थे और वहां पे वो प्रदर्शित करना चाहते थे किस प्रकार कृष्ण और उनके मित्र द्वारका से कुरुक्षेत्र आए और उसी समय वो भी मोतिया कुंडावन से कुरुक्षेत्र आए सूर्य ठाकुर में इसका वर्ण है कि सूर्य ग्रहण के समय पे आ, तो सब भ्रमों ने स्थानीय कुरुक्षेत्र में तो पवित्र सरोवर है वहां पे आए थे आ, तो उसके दो सूर्य भ्रम सूर्य ठाकुर के दिखा जाने के मिला प्रदर्शन प्रदर्शनी के द्वारा तो इसलिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिए बहुत सारे विज्ञापन छापे गए थे बीस हजार विज्ञापन का छापे गए थे और वितरण हुआ था, था।, था, था।, था, था।, था, था तो बता रहे हैं कि में काफी लोग पता है की जो लोग विचार वाले हैं और लोग हैं और साउंड वाला को बजाना है अच्छा लगे <laughs> तो माने बता रहे हैं कि जो लोग चिंचले विचारो वाले हैं और जो लोग खोखले हैं और बेकार है वही लोग वृंदावन के बारे में सोचते है इंग्लिश वृंदावन और ओनली सोलो सोलो पीपल ऑफ लाइक जो लोग विचार वाले हैं हैं और हैं और शिक्षण तो बताते हैं कि ये सुन के मेरे पसीने छुटे कि हम तक मुझे बताया गया था कि वृंदावन जो है वो तो आध्यात्मिक सिद्धि की चरण सीमा है और सबसे ऊंचा स्थान है और मुझे सुना था कि जो व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों के सहयोग कर लिया है वही निंदाओं पर प्रवेश कर सकता है और कोई नहीं और सिर्फ जो गुप्त आत्मा है वही निंदाओं पर प्रवेश कर सकती है और वहां पर जाके उनके पास ये अवसर उपलब्ध है कृष्ण के बारे में चर्चा करने का तो वृंदावन जो है वो मुक्त आत्माओं के लिए है और जो इंद्रियों की लोगों से मुक्त नहीं है उन लोगों को लोडी में रहना चाहिए ये मैंने सुना था आ, और जो मुक्त आत्मा है उनको ही वृंदावन में रहना चाहिए अभी प्रभु आप ये बता रहे थे कि तो जो लोग कितने विचार वाले हैं वो वृंदावन को पसंद करते है तो जो वास्तविक व्यक्ति है जो तो कि वास्तविक तो है और सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बड़े तेज ऐसी क्यों ऐसा है सामान्यतः हम सोचते कुरुक्षेत्र है वो स्थान जिसमे भगवान कृष्णा अर्जुन को भगवदगीता बताए और वो गीता ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र में और भक्ति में प्रवेशी है और श्रीमद भागवत में वो भक्ति जिसके बारे में थोड़ा सा वर्णन है गीता में भक्ति का पूरा वर्णन तो पूरा नहीं हो सकते विस्तार वर्णन ही है और भागवत में व्रज धाम का वर्णन है और कृष्ण उसमें स्वयं कहते हैं कि व्रजवासियों मेरे सबसे प्रिय भक्तों हैं तो सरस्वत ठाकुर ने कहा कि जो वृंदावन को पसंद करते बेकालों के। तो बेकार यही श्रेष्ठ स्थान ही है तो अद्भुत कथा ही है इसका अर्थ क्या है तो जब बताया कि मैंने एक इस के साथ से सुना तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि से खार से <laughs> तो कि बड़े से नीचे गिर तो कैसे मैं मैं आई मंतव्य करता हूं कि इतने सारे साल हमें सुना है कि ब्रज में प्रवेश करना वो ही जीवन का चरम लक्ष्य है मधुर वृंद पिपीना माधुरी प्रवेशी शाह जो शीदा महाराज का विचार था कि बहुत जमुखी पश्चात इस स्तर तक पहुंच गए हूं बहुत ऊंच पैर के ऊपर गया था और अभी वो सब कुछ व हम प्रयास किया हैं गुरु महाराज का आदेश है अभी गुरु महाराज वो सब बेकार तो जैसे वो फिर जिसके ऊपर बहुत संघर्ष करके आ, उठ गए हूँ तो वहा से जैसे गिल गए हूँ तो सोता और आ, वो सोचे कि इस इस तो होगा। वो का क्या तात्पर्य उसके बाद वो सोचे उसके बाद भक्ति ठाकुर के बारे में कि जो बहुत सारे यात्राओं के जो बहुत सारे यात्रा के स्थान पर जाके आ, आ रहे थे तो उन्होंने अंत पे बताया बहुत सारे यात्रा का प्रवास करने के बाद कि मैं मेरे जीवन का अंतिम समय अंतिम दिन में की इच्छा करता और मैं इच्छा करता हूं कि पे छोटी सी टूटियां बनाऊ ब्रह्म कुंड के पास और मेरे जीवन के अंत के समय अंत का समय अंत के दिन और उन्होंने बताया कि जो है वो भजन का क्यों तो इसलिए सेवा जो है वो उसकी जरूरत की तीव्रता सेवा उस समय पे करने का मूल्य की पैसे के मूल्य के बारे में सोचे पानी की तरफ लाया जाता है जब यूज होता है तो जो लोग हैं ऐसा कहा बात नहीं है जाए से। आगे आगे। जो, जो लोग व्यापारी है वो सोचते हैं कि अगर युद्ध होगा तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ उसी तरह से जब श्रीमती आचार्य की जरूरत सेवा की जरूरत उसकी चरण चरण सीमा पे पहुंचती है और उस समय जब वो भी सेवा की जाती है तो सबसे मूल्यवान है तो सेवा की जरूरियात के अनुसार उसका मूल्य निश्चित किया जाता है और गुरुक्षेत्र में सेवा की को सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि कृष्ण उनके बहुत ही समीप है भी वो कृष्ण के साथ उनकी विन्दावन मिला संभव नहीं है जैसे एक फुटबॉल का खेल में अगर बॉल अगर गेंद जो है वो उसके लक्ष्य से थोड़े ही दूर रहकर वापस आ जाए तो उसको एक गोल गो लक्ष्य बहुत है Goal. Goal. Hmm. उसके बॉल से फुटबॉल फुट के खेल में अगर गेंद उसके बोल से अगर थोड़े ही अंतर पे रह वापस आ जाए तो उसको एक महान लॉस हाँ महान महानी नुकसान महानी समझा जाएगा उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से लंबे वीरा के बाद गुरुक्षेत्र के अंदर जब उनके भक्तों की उनके साथ मिला की जो तीव्र इच्छा थी वो उसके जन्म सीमा पे पहुंची है लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण एक राजा के विषय थे और उनके साथ आ, उनके साथ घनिष्ठ रूप से संबंध नहीं रूप से नहीं कर सकते थे तो इसलिए भक्तों की जो आ, उनके साथ जो किस करने की इच्छा थी वो उसकी चरण सीमा पे लेकिन जो वहा पे जो स्थिति थी वो वृंदावन लीला के अनुसार नहीं थी वो को, को आ, वो आ, तो को को को अनुमति नहीं तो सबसे ज्यादा आवश्यकता थी उनके उनका जो समूह उनका जो सखियों का समूह है उनकी सेवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं कि वो स्थिति में जिसमें राजा रानी को सबसे आवश्यकता है सेवा की अगर एक सेवा की जाए तो वो एक महान प्रेम का सागर, सागर आ, को प्राप्त कर तो राधा कृष्ण की लीलाओं में दो पहलू हैं संभोग मतलब कि दिव्य लीला और युत लोग दिव्य बीर तो जब राधा कृष्ण एक दूसरे के बहुत समीप आते हैं, लेकिन एक दूसरे से से मिल नहीं सकते तो उस समय पे जो सेवा की आती है वो के के लिए सबसे सबसे महान महान लाभ लाभ कार्य है। इसलिए मंत्री ठाकुर ने कहा कि मैं एक कुटिया बनाऊंगा ब्रह्म कुंड के पर, में जहा पे मैं ऐसी सेवा सेवा के में, की के बारे बारे में में दिव्य की ऐसी चिंतन कर पाऊ और मैं वो स्थिति काम कर पाऊ जहाँ पे सेवा का जो विस्तार है वो सबसे ऊंचा है और और क्योंकि वो स्थिति में रहूंगा तो मेरा कभी भी एक भोटी का तो कोई नहीं तो उसी स्थिति में थोड़ी सी सेवा से। बहुत बड़ा लाभ होता है लेकिन उसी स्थिति में सेवा करना बहुत कठिन ही है आ, एक और मंतव्य है भक्ति स्थान शोषेख ठाकुर ने उन्होंने और सब स्थितिया में उसका गहरा श्री राधा गौर और राधा कृष्ण की लीला में वो उन्होंने सब देखते थे और इस प्रकार विश्लेषण किया है एक और मंथव्य उन्होंने किया कन्या कुमारी में पूरा दक्षिण भारत का दक्षिण प्रांत में कि ये कन्याकुमारी दुर्गा माता का एक रूप है परंतु सिद्धं सरस्वती की दिव्यादृष्टि से वो ब्रज व्रज की कन्या है उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र है बड़ी विवाहित गोपियां का स्थान है राधा और अष्ट साखी सब साखियों का स्थान है और इस कन्याकुमारी छोटी अविवाहित गोपियां का स्थान है तो उस भक्ति सिद्धांत भाई भाव में प्राय हर एक फंड में इस प्रकार की अद्भुत कथा है और थोड़ी सी अद्भुत कथा सुन के हम और भी अद्भुत कथा चर्चा करेंगे वो अद्भुत कथा जो भगवद गीता में है कभी कभी हम ऐसे सर्वोच्च कथा सुनने से हम लक्ष्य कर सकते हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है और पहले हमारा संबंध क्या है श्री कृष्ण के साथ उसके बारे में हमें सोचना चाहिए भगवद गीता भगवदगीता रूप के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है कि वे पुरुषोत्तम अर्थात सभी पुरुषों के ऊपर है वे श्रेष्ठ पुरुष है इस विषय गीता का पंद्रह नंबर अध्याय का विषय है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग उसमें शीकर्षक है यो मेव समूढ़ पुरुषोत्तम सुसार्विद भजति मार्वभाव भारत की जो व्यक्ति संदेह रहित होगा मतलब तो पूरा निष्ठावान होने से जानते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूं मैं भगवान हूं वो व्यक्ति सर्वभित ही है सब कुछ जानते और इसलिए सभी प्रकाश मेरी सेवा करते है। तो ऐसे उसके पहले भी भगवान ने कहा हम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रवर्तित है इति मात्र भजनते मुधा मा भाव समित यदि कोई जनते कि कृष्ण भगवान ही है तो वो व्यक्ति पूरा भाव से सब कुछ समर्पण करके श्री कृष्ण की सेवा करते है तो यौमा में वैसा मोट जो जनता की कृष्ण पुरुष होता वो इस प्रा श्री कृष्ण का भजन करते और सब कुछ जनते सब कुछ जनते मतलब वो जीव जो सीमित है जिनकी सीमित बुद्धि है जो सब कुछ जनते जो उसका जन की आवश्यकता है हम भगवान जय स ही सौ नहीं हो सकते तो हमारी बुद्धि की सीमा में जो हम समझ सकते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से हम समझ सकते हैं यदि हम स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है इस विषय के बारे में शिलपोपात का ही बाबा है कि भगवान महान ही है भगवान सर्वशक्तिमान ही है ऐसे कहना पूर्ण नहीं है लोग जो ऐसे बोलते है वो अच्छा है नास्तिकों से वो नास्तिक जो है स्वीकार नहीं करते कि सर्वशक्तिमान भगवान ही है परंतु केवल कहना कि भगवान सार्वशक्तिमान है वो पर्याप्त नहीं है तो कैसे भगवान सार्वशक्तिमान है इसको समझना चाहिए वो ज्ञान इस भगवद गीता में है और कि एक व्यक्ति वो ज्ञान संपन्न है यही परीक्षा है कि वो व्यक्ति वो भगवान की पूरी सेवा करेंगे वो म्यूजिक का आवाज आते जो रामश्राम प्रभु आप जड़ से जा के जो वृद्धि आवाज आते तथा तो उसको बंद करना आप वृद्ध है आशा है आपकी बात सुनेंगे तो ये गीता पाठ करने का फल ही है कि कैसे भगवान भगवान है कैसे भगवान सर्वशक्तिमान है वो ज्ञान इस गीता से हम प्राप्त हो सकते हैं और वो ज्ञान प्राप्ति का फल है कि हम पूरी निष्ठा से भगवान की सेवा करेंगे और भगवान भगवान हम बोलते कृष्ण की सेवा करेंगे भगवान कृष्ण ही है और कृष्ण भगवान ही है और कि कृष्ण भगवान है वो पूरा सत्य ज्ञान ही है और इस कुरुक्षेत्र में वो भगवान भगवत गीता बताएं और इस कुरुक्षेत्र में भी जो कृष्ण को कृष्ण जैसे मानते कि कृष्ण भगवान है तो ऐसे नहीं मानते थे कि कृष्ण तो कृष्ण ही है यदि भगवान हो तो ठीक है लेकिन वो हमारे कृष्ण ही है तो वो लीला का का सारंच का वार सारंग हम अभी कुछ सुनने तो क्यों हम उत्साही होंगे होगे गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए और तो क्यों हम उसको ज्ञान बहुत है विशेषकर पाश्चात्य देशों में बहुत से लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि ऐसे पोशाक फिरना असाधारण ही है इस देश में और वहां पर और भी असाधारण ही है और इस पोशाक से हम घोषणा करते हैं कि हम धर्म की है तो कभी कभी फश्च जाते देशों में जब मैं वहां जाता हूँ लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप क्या विश्वास करते क्योंकि सामान्यता कि धर्म एक प्रकार का विश्वास है यही विश्वास प्रचलित है मानव समाज में तो कुछ लोग क्रिश्चियन है तो जीसस में विश्वास करते हैं और कुछ लोग मुस्लिम है और अल्लाह महामद में विश्वास करते हैं और कुछ लोग बुद्धिस्ट है तो बुद्ध में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग हिंदू है और क्या विश्वास क्या बोलना कठिन तो इस गीता ज्ञान ही है विश्वास का विषय ही है परंतु उसमें विश्वास होने चाहिए अलग अलग मत होते हैं और हम किसी भी एक मत में हमारा विश्वास रख सकते हैं परंतु ज्ञान जो है वो विश्वास से एक पृथक ही है तो इस प्रकार ज्ञान ही है क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार साथ दुखमय है तो वो विश्वास का विषय नहीं यदि हम विश्वास करते हैं या अथवा अविश्वास करते है तो इस भौतिक जगह दुख्मय ही है, है तो यही ज्ञान है ओकि कृष्ण भगवान है तो शायद लोग कहेंगे कि वो तो विश्वास विश्वास का विषय है नहीं वो भी ज्ञान ही है परंतु वो ज्ञान सूक्ष्म है और उसको समझने के लिए हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्ति की पद्धति ग्रहण करना चाहिए जैसे ही भौतिक ज्ञान में उिक साइंस में <laughs> कि सब अथॉमिक पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन ही है तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं तो मुझ अगर भगवान हो तो मुझको देखा यदि मुझको नहीं देखते तो वो ही प्रमाण है ही कि भगवान नहीं है तो हम ऐसे नास्तिक लोग को बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चीज है कि नहीं तो मुझको देखा यदि मुझको नहीं देखाते तो वो ही प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉन की अस्तित्व नहीं है खाली तुम्हारा अंधविश्वास ही है कि इलेक्ट्रॉन जैसे चीज है तो यदि हम ऐसे कहेंगे तो वो व्यक्ति कहेंगे तो नहीं नहीं वो प्रमाण ही है तो मुझको तो क्या यदि नहीं नहीं तो उसको समझना के लिए तो आपको साइंस पढ़ना चाहिए और उस सब धीरे धीरे धीरे समझ के तो यही विषय है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चीज का अस्तित्व है आप भी समझ सकेंगे तो अभी अभी मुझको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएगा नहीं नहीं देखा सकता सकते लेकिन समझने के लिए कम से कम पंद्रह साल का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा तो हम भी वैसे बोलते कि हम भगवान आपको हम भगवान दिखा सकते लेकिन समझने के लिए यथार्थ पद के अनुसार प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और एक दिन में देखना संभव नहीं होगा तो कैसे हम भगवान को देख सकते जैसे अर्जुन और कृष्ण एक साथ में थे अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण भगवान स्वयं उपस्थित थे तो हम भी वैसे अवसर मिल सकते यदि हम अर्जुन जैसे शव भावी होते समर्पित सेवा भाव से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं आप न को हमको दिखाना अच्छा श्री कृष्ण नाम आदि ना भवग्रह इंद्र है शिवम मुखे ही जीवादो स्वयं वत यथा हाँ। तो ज्ञान है गीता में वो जो श्री कृष्ण कहते हैं तो हमें थोड़ा ठंड दिमाग से ये सब विचार करने चाहिए दुखालयम इस भौतिक संसा दुखमय है अशाश्वतम सब कुछ यहाँ पर अस्थाई है तो वो तो सही है औकी यही संस्पर्श जब भोग दुख योन एवथे याद्यंत कौनते न थे शु रम थे वो प्रयास इंद्रिय तुप्ति से सुखी होना उस प्रयास में बुद्धिमान लोग भाग नहीं लेते क्योंकि वे जानते हैं कि वो सुख प्राप्ति का प्रयास में केवल दुख नहीं तो हम अपनी अनुभूति से समझ सकते हैं कि यही सब ज्ञान ही है और सब कुछ जो श्री कृष्ण कहते वो ज्ञान ही है क्योंकि अनादिकाल से सब महान ऋषि मुनि साधु जन इस ज्ञान स्वीकार कहते है तो कि इस भौतिक संसार दुग्मय है वो सही है तो गीता में श्री कृष्ण हमको सूचित करते कि परस्थस्म भावनो व्यक्तो व्यक्त सनातन यस सर्वेश भूतेश नश्यतु नी नश्यु की इस भौतिक संसार अशाश्वत है महाप्रलाय होगा जिसमें सब कुछ जो है इस जगत में सब कुछ का पूरा नाश होगा और सब कुछ श्री महाविष्णु का महान सूर्य में प्रवेश करेगा तो इस भौतिक संसार की गति यही है परंतु इस भौतिक संसार के परे एक और जगत है आध्यात्मिक जगत ही है जिसका सृष्टि प्रलाय तो कुछ नहीं है वो सुखालयम शाश्वतम ही है वहां पर सनातन परमानंद का अनुभव होता है वो परमानंद का आस्पद है भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो इसलिए यही कथा सुन के हमें उत्साही होना चाहिए कि मैं अभी इस भौतिक दुग्धमय संसार में रहने से मैं आनंद नहीं मिलता परंतु दूसरा जगत है जिसमें केवल आनंद होते हैं। तो वहां जाने के लिए हमें उत्साही होना चाहिए वो उत्साह बुद्धिमान ही है यदि हम संतुष्ट इस जगत में जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याद ही दुःख होते बार बार पुनरापि जानना पुनरापी मारान पुनरापी जाननी जरेश तो इस भौतिक संसार में संतुष्ट होना मूर्खता ही है तो बुद्धिमान लोग प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार से मुक्त होना और परम गति आनंदमय, शाश्वत धाम प्राप्त करने के लिए तो उसके बारे में श्री कृष्ण हमको एक बहुत सहज उपाय प्रदान किया है यंग यंग स्वरम भाव भावितः सदा थे भूतिक प्रकृति का नियम है कि मनुष्य जीवन में जिस विषय पर हमारा ध्यान होते है अंतिम काल में मृत्यु का समय उस ध्यान के अनुसार हमारा अगला जन्म होते हैं तो इसलिए हमें अभ्यास करने चाहिए कि अंतिम काल में हम केवल श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे अंत काल क्षमा में बस स्मरण मुक्त वाले ब्रम यथाथी सभदभाव त्यज्यज नाच संशय श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त जो भक्त नहीं बोले वो भक्त जन थो ऐसे अभ्यास करते जिससे वे अंतिम काल में भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे तो जो लोग मुझको स्मरण करके शूर्य त्याग कहते हैं तो मेरे पास आते हैं तो ये साहज उपाय है इस संसार से मुक्त होने के लिए और उस अध्याय में प्राप्ति का वर्णन है गीता का आठवा अध्याय में और विशेषकर उस अध्याय के तत्पर्य में शील प्रभुप बार बार पूरा महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे लिखते हैं एक थर्ट पर्याय में दो थींगा शिलोप्रभुपद हर पूरा हरिकृष्ण मंत्र लिखते और इस प्रकार शिलोप्रभापद ने बहुत जोड़ के जोड़ के हमको प्रेरित कहते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र ज साधना करना अभ्यास करना जिससे हम मृत्यु का समय प्रस्तुत होंगे गए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए तो भगवत गीता में काम ज्ञान योग और भक्ति का वर्णन है ये चार तंथ का वर्णन हम ऐसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं और बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि काम ज्ञान योग भक्ति तो चार मार्ग है और यथारुचि हम किसी भी फंक्त चुना सकते हैं और सभी मार्ग एक ही है परन्तु यदि हम अर्जुन जैसे से श्री कृष्ण से श्रवण किए थे यदि हम उस प्रकार का गीता ज्ञान सुनेंगे यदि हम श्रील प्रभुपाद का माध्यम से भगवदगीता यथारूप सुनेंगे तो कि सब मार्ग एक ही है तो इस भूल सिद्धांत हम ग्रहण नहीं करेंगे कि भक्ति श्रेष्ठ है और सब अन्य मार्गों दुर्बल अपूर्ण ही है वो ही भगवद गीता का सिद्धांत है और श्री चैचान्य चरित सनातन शिक्षा में चैचान्य महाप्रभु सनातन गौ स्वामी को सिखाए कि भक्ति तो वास्तविक मार्ग ही है और श्रीमद भागवत मय कही प्रसिद्ध श्लोक श्रेय श्रचि भक्ति मुद सी इत्यादि ठीक है तो गीता में श्री कृष्ण काम ज्ञान और योग के बारे में तो मतलब भगवदगीता तो है तो खाली सात सौ श्लोक और उसमें श्री कृष्ण कर्म ज्ञान और योग तो विस्तार से वर्णन करते हैं किसलिए तो देखा करने के लिए किम ज्ञान और योग से जीव का वास्तविक कल्याण नहीं होते केवल भक्ति से होते हैं तो काम के बारे में सबसे प्रसिद्ध श्लोक है गीता में कामान्यवाधिकार माफल है शुक्र कि तुम्हारा अधिकार है एक कर्म कर माफल शुक्र अर्जुन लेकिन की वो फल जो आते कर्म से तो उस से असक नहीं होना चाहिए लेकिन वो कामाने वादी कारस्थ इसी बात को ये मूढ़लों को विशेष महत्व देते तो आदि गीता में श्री कृष्ण कहते कर्म करना तो निष्काम काम करना श्री कृष्ण का अनुमोदन ही है परंतु वो भी परम नहीं है तो कर्म पुण्य कर्म करने से आ, स्वाग प्राप्ति होती है और आसने से मिलते कांक्षांत काम नाम सिद्धि यजंत यह क्षिप्रम ही मान विषय लोग कार्मजा तो ऐसे श्री कृष्ण कहते कार्मा सिद्धि प्राप्ति होती है कार्म से लेकिन किस प्रकार की सिद्धि कांक्षां था कार्म सिद्धि क्षिप्रम क्षिप्रम का मतलब तुरंत ही वो कार्म सिद्धि मिलती मिलती है देव देवियों की उपासना करने से तो गीता में श्री कृष्ण कहते तो काम करने से काम सिद्धि आसानी से तुरंत ही प्राप्त होते हैं परंतु उसके बारे में श्री कृष्ण और भी कहते हैं इस्था इस्था हाँ। काम स्थायी स्थायी हृत ज्ञान प्रभद्यंत देवता जिनकी बुद्धि नाष्ट जो भौतिक कामना की पूर्ति करने के लिए देवी देवियों की उपासना करते हैं वो लोग तो नष्ट बुद्धि है हृत ज्ञान का मतलब नष्ट बुद्धि क्यों क्योंकि अंतवत्लंत भव्य अल्प मेध अल्प मेधस का मतलब अल्प बुद्धि तो ऐसे लोग देवी देवियों की उपासना कहते हैं उस प्रकार फल प्राप्त करने के लिए जो अस्थाई ही है विद्या मांग सोम फा फूतफाफ यज्ञ ऋष्व स्वर्ग प्राचय अंत रेस्ट ऑफ़ द वर्स. ते थी पुण्य मासाद सुविन्द्र लोकम अश्नि विद्या जो तीन वेद में है वृक्ष यज्ञ और साम वो विद्या है यज्ञ बनाने के लिए और जो उस प्रकार पुण्यशाली लो ज्ञ बनाते और वो फज्ञ करना का फल मिलते स्वाग व तो यही उनकी कार्म सिद्धि है जो देवताओं की देव पूजा करते या जन देव प्रथा वे भी देव देवलोक जाते और देव का रूप मिलते तो वही ही कार्म सिद्धि लेकिन कृष्ण कहते हैं, अंतवत्तु तल्प मेद तद्भवत्यल्पमेदसाम, वो फल अस्थायी है स्वर्ग वास अस्थायी है थे थुक्त स्वर्गलोक विशाल वो सुख जो है इस स्वर्ग लोग में वो विशाल सुख ही है विशाल सुख कैसे विशाल है इस पृथ्वी में इंद्रिय सुख जो है वो ही थुच्छ है वो देव देवलोक में वो स्वर्ग लोग में वो, वो इंद्रिय सुख जो प्राप्त होते हैं, परंतु सुख क्या है इस बहुत एक संस्था में सब दुख ही है तो जैसे एक व्यक्ति जेल में है और उसका बंधन है लोहा का चेन से और दूसरा व्यक्ति सोना का चेन से ओ बोलते हा मैं तो तु, तुम लोहा का चेन में हो और मैं सोना का चेन में हूँ तो दोनों दोनों ही है बंदी है तो इस प्रकार में उस सुख जो है वो कृष्ण प्रेम सुख से कुछ नहीं है बहुत ही थुच है और वो भी अस्थाय है चेत भुक्त स्वर्ग अलोक विशाल क्षीण पुण्य मार्चअलोक एवं धर्मम कता कामा कामा तो इस प्रकार लोग जो पुण्य काम करते यज्ञ करते जाते, तो वो पुण्य कर्म करने से स्वाग में रहते कुछ समय के बाद इस पृथ्वी में वापस आते फिर ऊपर जाते यज्ञ करने से फिर यहाँ वापस आते फिर ऊपर जाते तो इस प्रकार गथागति आना जाना होते हैं और यदि इस कार्म मार्ग में यदि कुछ भी छूटी हो तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे कहते हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन डाउन डाउन होते जैसे जैसे नृग महाराज महान पुण्यशाली राजा थे और एक बार इनका ब्राह्मणों को दान देना में एक छूटी थी तो मृग महाराज का दोष नहीं था तो फिर भी उस दोष से वो नारक ही प्राप्त किया क्या बोलते है गिर गिर निजत में बात भक्ति में ऐसा नहीं होते यदि हम कुछ छूटी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भक्त के रक्षक है वो छूटी ग्रहण नहीं करते स्वप्य धर्म से त्रायत महत्व भयान तो इस प्रकार चैतन्य में और श्रीमद् भागवत में और और भी भक्ति ग्रंथ में विचार है कि कैसे काम ज्ञान योग ही है परंतु भक्ति मार्ग सृष्टि है अपीछ सूद आचार और भजत माम अन्य भाग साधुर मंत्य सम्यक व्यवस्थित क्षिप्रम भव थी धार आत्मा तो जो भक्ति में कुछ छोटी या बड़ी छोटी भी करते है यदि वो व्यक्ति का पूरा उद्देश्य है श्री कृष्ण की सेवा करना तो वो दोष से भगवान स्वयं व भक्त बचाते हैं तो कर्म माँ ज्ञान माँ योग तीनों मार्ग में ऐसा तो नहीं है तो इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद और अभी दूसरे प्रकार से भक्ति की योजना है प्रसाद सेवा वो भी भक्ति ही है प्रसाद सेवा तो खाना तो नहीं प्रसाद सेवा ही तो भक्ति मार्ग इतना बढ़िया है कि खाने पीने सोने में भी भक्ति साधन होते है खाए थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम